झंडा होगा तो झंडा ऊपर आएगा ना तो उस समय कठोर वचन कह दिए श्री जनक जी महाराज जनक जी ने कहा हमको तो ऐसा लगता है कि ये भूमि जो है ना वीर वीर पुरुषों से शून्य हो गई है ऊर्ड गए लक्ष्मण जी हे जनक मुंह संभाल कर बात करो इच्छवाकुवंशी राजा राम मौजूद है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 अब विश्वामित्र जी ने कहा राम अब करो अपना काम अब प्रभु रामचंद्र जी आए भक्त वत्सल भगवान की जय भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। सीता मैया ने जगतनाथ अपने सदापति का दर्शन कर लिया और मनी मन क्या विचार कर रही है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 सेवकों को जनक जी के यहाँ से मिथिला से उधर अयोध्या पहुंचने में चार दिन लगे उस समय पैगाम दिया अब महाराज विवाह सजगर आ रही है बारात प्रभु रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी महाराज जी आ गए चार दिन में लौटे थे भगवान के पिता जनक जी महाराज अपना दशरथ जी महाराज चार दिन में विवाह का सारा समाचार कैसे दिया जा रहा था बोले ऐसे शूरवीर थे जो बाण चलाओ में बाण चलाने में जिनकी बड़ी महान कला कला थी कैसे क्या कर रहे थे बता विवाह में क्या क्या कार्य हो रहा है पत्र लिखते थे बाण पर रखते तेज गति से चलाते थे वो आगे जाता फिर तेज गति से चलाते थे वो उससे आगे जाता इस तरह से माताओं को एक एक पल की खबर दी जा रही थी कि क्या कार्य हो रहेगा एक एक खबर दी जा रही थी माताओं को कि वहां पे हो क्या रहेगा अब भगवान रामचंद्र जी का विवाह सीता मैया के संग होगा प्रभु रामचंद्र जी सीता जी से फेरे लेंगे बोलभक्त वाल भगवान की जय जनक जी महाराज जी की दो कन्या थे सीता और उर्मिला तो सीता जी के संग विवाह हुआ राम जी का और उर्मिला का विवाह हुआ हमारे श्री लक्ष्मणलाल जी के संग खुशा ध्वज नाम के जो जनक जी के छोटे भाई थे उनकी दो कन्या थी मांडवी और शुद्ध उन दोनों का विवाह भी भगवान के जो छोटे भाई थे भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी का संग हो गया भरत जी की पत्नी कौन है मांडवी और शत्रुघन जी महाराज जी की जो पत्नी का नाम है वो है शुद्ध कृति कौन है कि शुद्ध कृति अगर हम ध्यान देते हैं कि शत्रुघ्न जी की पत्नी कौन है शुद्ध कृति यानी कि अगर इंद्रियों को काबू करोगे शत्रुघ्न जी की कृपा से तो किसकी प्राप्ति होगी शुद्ध कीर्ति की प्राप्ति होगी और लक्ष्मण जी क्या एक लक्ष्य और जब एक लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा तो इनकी पत्नी का नाम क्या है उर्मिला तो एक लक्ष्य होगा तो निम्रता प्राप्त हो जाएगी उत्साह प्राप्ति होगा आपको लक्ष्मण जी की कृपा से और भरत जी की पत्नी का नाम क्या है मांडवी और भरती महाराज जी की पत्नी मांडवी जब भरपूर हो गए तब आपको मान्यता पता लगेगी किन की राम जी की बोलभक्त वाल भगवान की इस तरह से चारों भाइयों का विवाह चारों राजकुमारियों के संग हो गया अब महाराज आगे चलकर जाहिर रहते तो अब शकुन होने लगा तो उस समय भगवान परशुराम जी आ गए किसने शिव धनुष तोड़ा किसने शिव धनुष तोड़ा बार बार परसा दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी बोलते तुम कौन हो राम जी को कह रहे लक्ष्मण जी ने कहा बात सुनिए आपने इन्हें पहचाना नहीं और आपके परसे ने पहचान लिया ये कौन है परशुराम जी बार बार परसा दिखा रहे थे मारने के लिए लेकिन <coughs> उनका परसा आगे ही नहीं जा रहा था कौन है राम राम वो है जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे उसे राम कहा जाता है अहिल्या कौन थी जड़ थी उसे चेतन बना दिया भगवान परशुराम जी का हाथ किया चेतन उसे जड़ बना दिया परसा आगे ही नहीं जाता था इसलिए लक्ष्मण जी ने कह दिया आपने नहीं पहचाना आपके परसे ने पहचान लिया ये राम इसलिए आगे जा ही नहीं रहा तो कुछ उत्पटान की बातें कर दी लक्ष्मण जी ने तो ये होता है कभी कभी ऐसे भी कड़क वाले होते हैं क्या राम जी को नहीं पता ये ऐसा करेगा लेकिन नहीं राम जी शिक्षा तेरे जो जैसा उसके सामने तैसा ही होना चाहिए क्या ख्याल है जैसे हमारे वृंदावन है क्या ऐसे कड़क हो जाते फिर समय आने पर सीता राम तो कभी कभी ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है हमें और जरूरत है तो महाराज जब लक्ष्मण जी तो ना जाने क्या क्या बोल गए परशुराम जी तो और क्रोधित हो गए उस समय राम जी ने कहा कि मैं आपका सेवक हूं मुझसे यह अपराध हुआ तो उस समय जो है वो विष्णु धनुष दिया विष्णु धनुष जो है मुनि रिचक थे ना इन्हें प्राप्त हुआ था और इनके बेटा कौन हुए जमदाग्नि भगवान परशुराम जी के पिता उनके पास जो धनुष आया और जमदाग्नि के बेटा कौन है श्री परशुराम जी के पास धनुष आ गया बोले तुम बड़े वीर बनते हो लो इस धनुष धनुष बाण पर बाण चलाकर विष्णु धनुष पर बाण चलाकर दिखाओ राम जी ने बाढ़ चढ़ा दिया पर राम जी ने कहा हमारा बाण खाली नहीं जाता खाली बाढ़ नहीं चलाते हम तो उस समय ठीक है जो मैंने अपने तपोबल से जिन लोगों पर अपना जो हक जमा लिया था तो आप उस बाण को बाण से खत्म कर दें और मैं मन की गति से महेंद्र की प्रबल से नीचे आ जाता तो आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए इस तरह प्रभु राम दिव्य दिव्य बाण चलाया जितने श्री परशुराम जी के जो तपोबल से जो उन्होंने प्राप्त किया था वो सब राम जी ने खत्म कर दिया और जो मन की गति से महेंद्र के से नीचे आ जाते थे और जो मन की गति से महेंद्रगिर प्रभ से नीचे आ, आ देते थे, थे बस वो गति को रोक दिया और उन्हें उस बाण पर वहां पर पहुंचा दिया बुलभक्त भगवान की इस तरह से भगवान राम ने दिव्य लीला करी अब महाराज अयोध्या है उस समय माताएं बड़ी उत्साहित हो रही है के कई मैया ने राम जी के भवन को बड़ा दिव्य सजाया सोने का पलंग हीरे जड़े आदि ना जाने क्या क्या था बड़ा दिव्य सजाया भवन बनाया कौशल्या मैया ने आशीर्वाद दिया और सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई में क्या दिया लक्ष्मण अपने बेटे को ही सुमित्रा जी ने किसे गोद दे दिया सीता जी बोले लक्ष्मन अब मैं तुम्हारी मां नहीं अब आपकी माताजी जी भाभी जी सीता है इस तरह से जो है सीता जी मैया जो है वो उनके पुत्र बन गए हमारे श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज अब महाराज जब कुछ दिन बीते तो भरत जी महाराज जो थे ना भरत जी महाराज इनके मामा आए थे युद्धाजीत क्योंकि विश्वामित्र जी तो अयोध्या से विदा हो गए थे हाँ वहीं से चले गए थे अब जो इनके निन्नार के जो मामा जी थे वो आए थे भारत में क्योंकि वो भी आए थे तो अयोध्या तक आए तब तो एक दिन जो इनके मामा जा रहे थे तो भरत और शत्रुघ्न इन दोनों को साथ लेकर चले गए राजा युद्धाचित आगे चलकर जो है एक दिन की बात है कि दशरथ जी महाराज जी आहीना देख रहे और दशरथ जी के कान के अंदर जो ने सफेद बाल दिखलाई दिया अब कान में सफेद बाल दिखने का क्या विज्ञान है तो कान में सफेद बाल दिखने का यह विज्ञान है कि कान में आवाज जा रही है बूढ़े हो गए हो बूढ़े हो गए हो तो 60,000 साल दशरथ जी की हो गई 60,000 साल तो एक दिन दशरथ जी महाराज ने सभा बुलाई और सभा में सबसे परामर्श लिया कि मेरी अब इच्छा है कि राम को राजगति पर बिठा दिया जाए तो आप सब की क्या इच्छा बोले राजन है तो बहुत अच्छी इच्छा है तो दशरथ जी ने क्या वाह रे वाह क्या क्या मैं आपकी आपका ख्याल नहीं करता सबका सब तो लोग चुप हो गए बोले नहीं महाराज हम तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहेंगे जैसा आप कहेंगे तो ठीक ही कहेंगे तो हाँ भाई विशेष ऋषि को बुलाया गया <coughs> कब होगा राम जी का अभिषेक तो उस समय विशेष ऋषि ने कहा कि राज अभिषेक का सुंदर मुहूर्त है चैत्र मास पुष्य नक्षत्र के पुष्य नक्षत्र मंगल नक्षत्र के अंदर जो है यह बहुत सुंदर मुहूर्त एक राम जी के राज अभिषेक का खूब नगर को सजाया गया खूब महाराज उत्सव मनाए जा रहे हैं मंत्रा जो थी केकई की दासी जो दहेज में आई थी उसने जब अटारी पर छत पर जाकर देखा कि बड़ा सजाया जा रहा है और यही काना फूसी हो रही है क्या कि राम का अभिषेक होगा ये ये मंत्रा ना अप्सरा है ये देव कार्य से आई थी अब हुआ यह कि देवताओं ने जब प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से कुछ कीजिए तो उस समय तो विचार किया कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए बोले मंत्रा की बुद्धि भ्रष्ट कर देनी चाहिए तो मंत्रा जो है वो स्वर्ग स्वर्ग की अफसरा है देव कार्य से नीचे आई मंत्रा चली गई कई के, के पास आपको पता है कि यहां क्या हो रहा है आ, क्या हो रहा है बोले राम के राज अभिषेक की तैयारी हो रही है केकई तो प्रसन्न हो गई बहुत प्यार करती थी राम से बड़ी प्रसन्न हो गई बोले तो वाला शुभ समाचार है तो बोले बात सुनो राम के राज अभिषेक की इच्छा राम के राज अभिषेक का मतलब समझती हो कि राम कई बच्चे राज्य पर बैठेंगे ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया तो ये तो ऐसा प्रसंग है लेकिन हम जब दक्षिण भारत के संतों के रामायण को देखते हैं तो वहां बताते हैं कि एक दिन की बात थी भगवान श्री रामचंद्र जी ने दौड़ के जाके माता केके के, के, के आंखों पर हाथ धर दिया बोले बता मैया हम कौन बोले तू तो मेरा राम है मुझे मुँह दिखा तो भगवान राम ने कहा मैया एक शर्त है हमारी बेटा तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी बोले माँ बात यही वाली है क्या बोले मैया समय आने वाला मेरा मुझे वन में जाना है और आपको मुझे वन में भेजना पड़ेगा ताकि मैं देव कार्य कर सकू बोले बेटा ठीक है मैं करूँगी तो सबसे बड़ा कार्य माता के कई ने किया है और देव ऋषि नारद जी भी भगवान से मिलने के लिए आए थे बोले प्रभु अब समय आ गया है अब अपना कार्य आरंभ करें चले मन में जाइए अब तो इस प्रकार से ये भगवान की इच्छा से हो रहा सारा कार्य किसकी इच्छा से हो रहा है भगवान की इच्छा जबकि चित्त के देवता कौन है भगवान वासुदेव चित्त की जो देवता है ना वो भगवान वासुदेव है हमारे इस प्रकार से क्या हुआ कि मंत्रा ने कह दिया क्या कह दिया मंत्रा ने तो मंत्रा ने वो बता दी पुरानी घटना जो केकई ने उन्हें बताई थी वो ऐसी थी घटना के शंबर नाम का दैत्य था जिससे दशरथ जी ने युद्ध किया था तो उस समय क्या हुआ कि वो दशरथ महाराज जी के रथ का पैया निकल रहा था तो उस समय केकई को वरदान था क्योंकि एक मतलब क्या हुआ था कि केकई ने एक ऋषि के मुंह पे कालक लगा दी थी बड़ी शरारती थी बहुत पहले जब छोटी थी तो ऋषि ने इसको साप दिया था तो उस समय जो न वो वो साफ क्या था कि तेरी जो ना ये ये उंगली लोहे की बन जाएगी तो केकई मैया की के जो उंगली थी ना वो एक्सल का काम करती थी <laughs> जैसे ही रथ का पियाँ निकलने लगा तो केकई ने अपनी उंगली टूट गया था ना वो एक्सल उसका जैसे हमारे रथ का एक्सल टूट गया था यात्रा में उसने उंगली धरती उसने उंगली रखी भी थी क्योंकि उंगली को कुछ हो नहीं सकता था दशरथ जी रथ अपना युद्ध कर रहे थे शंबर देतीय को उन्होंने पराजित कर दिया प्रसन्न हो गए दशरथ जी ने कहा केकई से के, तुम हमसे वर मांगो तो पहले तो केकई जी ने कह दिया कि हमें वर की क्या भी आवश्यकता आप ही मेरे वर हो तो अगर देने ही तो समय आने पर मैं अपने दो वर आपसे मांगूंगी तो ये बात किसने दोहराई मंत्रा ने इसलिए कहते कि हर बात किसी को बताई नहीं जाती देख संभल कर बताए और वैसे भी सेवक जो होते ना सेवक उनको नहीं बतानी चाहिए ये कौन थी दासी थी और दासी को अपनी घरेलू इतनी बड़ी बातें बता दी उसने और आज वही बात देखो काम खराब कर देगी बुद्धि घूम गई के कई देवी की उस समय केकई देवी जो ने शोक भवन में चली गई अब महाराज जब शोक भवन में गई केकी दे, केके देवी तो दशरथ जी क्योंकि दशरथ जी ज्यादा केके के भवन में होते थे दशरथ जी महाराज जी आए तो पता लगा रानी तो शोक भवन में नाराजगी के कमरे में तो दशरथ जी गए तो वस्त्रहीन के कई जो थी वो फरश पर पड़ी थी नीचे धरती पर तो उस समय राजा राजा दशरथ ने कहा कि मेरी प्रिय क्या हुआ तुम्हें किस बात का कष्ट है तो कहा कि एक मत एक मत याद है आपका शम्बरा से युद्ध हुआ तो मैंने आपकी सहायता करी थी और आपने मुझे कहा था कि मुझे दो वरदान के लिए तो आज मुझे वो दो, दो वरदान दीजिए बोले हाँ तुम मांगो मैं मुकुरूँगा नहीं हटूँगा नहीं पीछे तो बोले दो वरदान ये है कि राम को बनवास और भरत को राज तो और हम बारीकी में जाते हैं मैंने आपसे क्या कहा था कि दक्षिण भारत में जो रामायणों में आता है कि जिस समय के कई मैया से दशरथ जी का विवाह हुआ तो, तो केके नरेश ने अपनी बेटी के कान में कह दिया था तेरा ही बेटा राजगति पर बैठेगा तो उस बात को भी माता केकई ने दोहराया था कि मेरे पिताजी से आपने कहा था ना कि तुम्हारा ही पुत्र राजगति पर बैठेगा तो मेरे बेटे को तुम्हें राजगति पर बिठाना पड़ेगा अब जब दशरथ जी ना करने लगे तो उस समय के कई मैया ने इनके जो वंशक थे राजा शिबी तो मैंने आपको बताया शिवी का चरित्र पहले भी मैंने आपको बताया कि वह अटारी पर खड़े थे तो एक कबूतर आगे उसको बाज खाने के लिए जा रहा था तो उस समय राजा शिवी ने सोचा कि अगर मैं इस भाज को मारता हूँ तो पाप लगेगा क्योंकि उसका तो आहार है कबूतर उसको तो खाना ही पड़ेगा उस समय राजा शिवी ने कबूतर के आकार का अपनी जंगा से मांस काटा और भाज को कहा कि मेरे मांस को खा लो पर इस कबूतर को छोड़ दो तो यहाँ पर कई कहती के है आपके पूर्वजों ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपने अंगों को काट दिया तो क्या तुम अपने पुत्र राम जो तुम्हारा अंग है उसको वन में नहीं भेजोगे आप तो दशरथ जी मूर्छित हो गए सुमंत्र जी से राम जी को बुलवाया गया और सब बातें राम जी को सुना दी और राम जी तो गदगद हो गए सुखदेव को स्वामी तो कहते हैं राजा परीक्षत दृष्ट राजलक्ष्मी राज तुझ समझा भगवान ने राजलक्ष्मी को और हंस हंस कर राज का राज्य का त्याग कर दिया भगवान राम अपनी मैया कौशल्या के पास गए और भगवान ने माँ कौशल्या से कहा कि माँ अब मुझे आशीर्वाद दो मुझे पिताजी ने बहुत बड़ा राज्य दे दिया है क्या राज्य बेटा बोले मेरे छोटे भाई को अयोध्या का राजा और मुझे इतने बड़े दंडकपन का राजा बना दिया है मुझे तो बहुत बड़ा राज्य दे दिया मुझे तो जाना चाहिए मैया रोने लगी अब तो पूरे राज्य में हहाकार मच गया उस वक्त जो है भगवान जो अब तैयारी कर रहे हैं वन में जाने के लिए सीता जी आई सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके संग वन में चलूंगी तो राम जी ने कहा कि आप वन में नहीं आप यहीं रहकर मेरे माता पिता गुरुजनों की सेवा करें सीता जी ने कहा कि मैं तो आपके पीछे आई और मैं तो आपके संग ही चलना है तो सीता जी भी तैयार हो गई अब लक्ष्मण जी आए लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हम भी आपके संग चलेंगे तो राम जी ने कहा नहीं नहीं तुम यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा करो गुरुजनों की तो लक्ष्मण जी ने बोला कौन माँ कौन बाप कौन गुरु जी मेरे तो एक तुम स्वामी मेरे तो एक तुम स्वामी दीन बंधु तुम अंतर यामी माता रामो मत पिता रामो हो आध्यात्मिक रामायण का श्लोक है न मेरी तो माँ आप है मेरे तो पिता आप है मेरे बंधु आप मेरे गुरु सका सब कुछ आप हो मैं आपके अंदर था किसी को जानता ही नहीं अब जब लक्ष्मण ने राम जी को कह दिया अंतर्यामी अरे राम जी ने कहा इसने तो सब कुछ जान लिया मैं उधर क्या करने वाला हो लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा देखो जाओ तुम माता सुमित्रा से आशीर्वाद लेकर आ जाओ लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा जी के चरणों में आशीर्वाद लेने मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भैया के मन में सेवा कर सकू सुमित्रा जी ने कहा कौन सी मां मैं तो तेरी मां नहीं हूं मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूंगी अरे तेरी माँ तो सीता है या उससे आशीर्वाद ले क्या बात है इस तरह से दौड़े दौड़े आए लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी जी के चरणों में नमन किया बोले माँ मुझे वन में चलने की आज्ञा हाँ दो तो।, तो अब जो है वो दशरथ जी तो बार बार मूर्छित हो जाते थे क्योंकि उनका तो पग टिकता ही नहीं था वो तो होशो आवाज में नहीं थे दशरथ जी ने कहा देख सुमंत्र तुम्हें इनको मन में लेकर जाना चक्कर लगा के लेकर आ जाना जो आ गया भगवान अब प्रभु रामचंद्र जी रथ पर बैठे सीता जी बैठी और वीर हासन में हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं, और रथ को चला रहे हैं सब अयोध्या वासी उस रथ के पीछे भाग रहे हैं भगते भगते भगते भगते तमसा नदी के तक पर चले गए रात्रि हो गई और जब रात्रि हुई तो सबने वहीं पर रात्रि पर विश्राम किया सुमंत्र जी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी ये चारों उठे हुए थे बाकी सब सो रहे थे राम जी ने कहा बेचारे भोले हैं जितने भी जो बेचारे मेरे पीछे मेरी जनता आई भोली है मैं इनका कैसे पालन करूंगा? तो उस समय राम जी सोता हुआ पूरी जनता को छोड़कर चले गए लक्ष्मण जी चौंक गए लक्ष्मण जी ने कहा लो ये जनता जन सो गए इन्हें राम जी छोड़कर चले गए अगर मैं सोया तो मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे तो एक संकल्प ले लिया हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने कि जब तक मैं प्रभु के संग मन में हूँ कभी सोऊंगा नहीं चौदह वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं बड़ी तेज गति से रथ को चलाया जनता जब उठी सवेरे अपने राम को ना पाकर में लगी तड़पती हुई जनता को भगवान छोड़कर चले गए इसलिए कहते हैं कि उठे जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहा जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है वो पावत है चले गए तमसा नदी को पार कर कर भगवान श्रृंगेपुर गए और श्रृंगेपुर में निषाद राज जिससे राम जी की भेंट हुई जो कि राम जी के मित्र थे घनिष्ठ मित्र थे है। कहते हैं कि इससे पहले निषाद राज का काम क्या था लोगों को लूटना मारना पर जब श्री रामचंद्र जी से मिल गए तो ये सब कुकर्म को छोड़ दिया और आज एक भक्त बन गए इसी तरह हम भी जब प्रभु राम जी, जी से जुड़ेंगे तो हम भी जो लोगों को लूट रहे हैं ठग रहे हैं ये सब कुछ हमारे पास से भी खत्म हो जाएगा और हम में भी वही समर्थ वही शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी जो निषाद राज को प्राप्त हो गई अब महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को निषाद राज ने कहा प्रभु आप अयोध्या के राजा नहीं हुए तो क्या हुआ आप हमारे श्रृंगेपुर के राजा है महाराज चलिए हमारे नगर में भगवान ने कहा देखो हम नगर में जा नहीं सकते हम सन्यासी हैं हम यहीं बुला देंगे तो शीशम का पेड़ था पत्तों का आसन बनाया अपनी प्रिय पत्नी के संग प्रभु रामचंद्र जी वहीं पर आराम कर रहे हैं निषाद राज जी भगवान को देख देख कर आंखों से आंसू बहा रहे हैं है। और देवी के, के, के को बुरा भला कहने लगे लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे लक्ष्मण जी ने कहा कि इस प्रकार से ये केकई मैया के विषय में ये जो बुरा भला कहेगा इन्हें तो अपराध लग जाएगा क्योंकि अंतर्यामी जब कह दिया राम जी को तो अंतर्यामी क्या करना चाह रहे हैं वो लक्ष्मण जी को सब पता था कि अगर ये मेरी माता केके को बुरा भला कहने लग जाएगा इसमें तो पाप चढ़ जाएगा क्योंकि राम जी की अपनी ही तो इच्छा है वन में आने की और वो इच्छा को पूर्ण किसने किया वो सेवा किसने की माँ केकई ने की तो उस समय जो लक्ष्मण जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया किसे निषाद राज को कि हम अंतर्यामी हैं ये तो लीला करने के लिए आए राक्षसों का वध करने आए ये तो जगतनाथ प्रभु है कीवट ने सुन लिया बोले जगत का नाथ आ गया यहां आप महाराज सुबह हुआ सुबह वट वृक्ष जो था ना वट वृक्ष उस वृक्ष के दूध से भगवान के बालों को धुलाया गया लक्ष्मण जी के बालों को धुलाया गया क्या भगवान के घुघराले बाल थे उनमें लटहाई पड़ गई और सुमंत्र जी जो ने देख देख कर रो रहे थे आंसू बहा रहे थे कि जो प्रभु के जो घूंघराले बाल थे आज ही क्या दशा हो रही है अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र जी आप अयोध्या जाएं बोले मैं तो प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा तो सुमंत्र जी को राम जी ने कहा कि तुम्हें मेरी सौगंध है तुम जाओ अगर तुम अयोध्या नहीं जाओगे तो पिताजी को पता कैसे लगेगा कि मैं उनके वचन को पूर्ण करने के लिए आगे जा रहा हूं आप जाइए उस समय लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे कि खेदनाथ दशरथ जी से मैं आकर वध कर दूंगा उनका राज्य ले लूंगा तो इस तरह वो कठोर वचन कहे लक्ष्मण जी ने राम जी ने बात हमें शिक्षा लेनी चाहिए भगवान राम ने सुमंत्र जी को कहा कि जो बात लक्ष्मण ने कही है वो आप दशरथ महाराज जी से मत कहना ना बोले ठीक है तो सुमंत्र जी जो है वो विदा हो गए कहाँ के लिए अयोध्या के लिए वो प्रभु राम अब जटाधारी हुए बड़ी बड़ी, बड़ी जटाएं थी भगवान की ऐसे सुंदर भगवान तो अब जो केवट था उसने तो राम जी की महिमा को जान ही लिया था रात्रि में जब लक्ष्मण जी और निषाद राज में बातचीत चल रही थी तो केवट ने रात्रि के समय ही निषाद राज को कह दिया कि सवेरे मेरी नौका के अन्ना था किसी की नौका नहीं होनी चाहिए बोले भाई ठीक है नहीं होगी अब सवेरा हुआ तो भगवान को जो है वो गंगा पार करनी है केवट आनी मांगी ना होना केव टू आना न मांगी ना केव टू आ कहे तुमार मरम में जाना कहे तुम मरम में जाना नहीं आ रहे मांगी नाव न ना के बटू ना नहीं आना राम जी ने फिर निषाद राज जी बोली तुम तो मुझे अपमानित कर रहा है रात्रि में कह रहा था मेरी नौका कहना था किसी की नौका नहीं होनी चाहिए और यहाँ प्रभु नौका मांग रहे तो ये तो आ ही नहीं रहा है तो राम जी ने बोला क्यों नहीं आ रहे बोले मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ लो गीता में वही राम कहते हैं कि मैं भूत जानता हूं भविष्य जानता हूं वर्तमान जानता हूँ अर्जुन मैं सारे जीवों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता पर यह कैसा भक्त आ गया बोले मैं आपके मरहम को जानता हूं छब क्या जानते हो छूत शिला भाई नारी सुहाई आपने न वो गौतम ऋषि के आश्रम पर गए थे आपने वो आपने ना वो छू दिया पत्थर की शिला को वो तो नारी बन गई तो ये नौका मेरी मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाव तो ये जो तुम अपनी अपने चरण जो मेरी नौका पे लगा दोगे तो ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा मैं राम जी ने कहा आनंद लेना दो दो बीवियां हो जाएगी बोले प्रभु घरवाली को थोड़ी पताइए कहाँ से आई है ये तो आप जानते हो तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो तो बोले जादू भरे पांव है तो मैं इन चरणों को धोना चाहता हूं फिर इस अमृत का इस अमृत को चकूंगा उसके बाद ही आपको बिठाऊंगा नौका मैं अच्छा कठोता मंगाया कटोरा कटोरी नहीं मंगाई क्या मंगाया कटोरा बोले अगर जादू भरे पांव लग भी जावे तो छोरा बन जाएगा छोरा तो काम में आ जाएगा तो चरण धुला दिए चरणों का अमृत भी ले लिया तो राम जी ने कहा अभी चले केवट ने कहा के ना अभी भी नहीं बोले क्यों बोले वो जादू पैरों में नहीं है धूल में तो है धूल तो दिखल गई हैगी लेकिन पुनः जब आप धरती पर पग धरोगे धूल चिपक जाएगी फिर जादू होगा तो भगवान ने कहा चाहते क्या हो बोले साहब अब आप हम अपनी छाती से उठाकर आपको गोद में बिठा कर रखे गए बोले भक्त बस्तर भगवान की तो मानो यही भाव भगवान ने देखा होगा त्रेता युग में इसलिए भगवान ने कहा अभी ये भगत तो बेचारे तरसते मुझे छाती से लगाने के लिए तो अब अपने राम हाथ ही लेकर चले जावे जगन्नाथ जी बनकर यही हाथ लेकर चले जावे तो ये सारा मिलता रहेगा आओ गले उठाओ चलो बिठा दिया तुमने तो अब महाराज अब बिठा दिया अब महाराज हुआ ये कि जिस समय केवल जी पग धुला रहे थे उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को देखा लक्ष्मण जी को देखा देखकर कर मुस्कुराए कर लो अब आज क्या कर लोगे कहते हैं ये केवल पिछड़े जन्म में राजा भद्रपथ था किसी अपराध के कारण राजा भद्रपथ जो है केचुआ बन गया पानी में घूम रहा था चमचमाते हुए भगवान के पग दिखलाए दिए बेचार गया चलो थोड़ा चरण को संप्रश कर ले तो मुस्कान है मुस्कुरा भगवान सीता जी को लक्ष्मण जी को मुस्कुराएं तो मानो इस दिन की बात को याद कर रहे हैं बताओ हुआ क्या ये बेचारा केचुआ आया चरणों को छूने के लिए तो सबसे पहले कौन है शेषजी बैठे रहते हैं देख लिया राजा भद्रपत इस को के उठाकर दूर फेंक दिया मेरे होते आगे आएगा तो रामजी बोलता लक्ष्मण अब रोक ले अब सीता जी को देखकर मुस्कुराए इसका क्या कारण है जैसे तैसे ये कचुआ फिर आया शेष जी को तो इतने जो में मिचोली हो गई शेष जी से अब आगे बना जैसे तैसे कर कर तो लक्ष्मी जी पग दबा रही थी लक्ष्मी जी ने कहे कच्चू आ गया उठाकर फेंक दिया कौन है लक्ष्मी जी सीता जी तो राम जी ने इशारा किया हम उस समय तो फेंक दिया फेंको इसको उठाकर इसलिए मुस्कुराए और दूसरा कारण ये भी है कि होली का उत्सव था लक्ष्मण जी बड़े उदास राम जी ने कहा बेटा क्या हुआ बोले भैया जब से भाभी जी आई है ना मैं आपके चरण दबा नहीं सकता सेवा नहीं कर सकता मेरी सेवा ही ले ली भाभी जी ने तो राम जी ने कहा चिंता करने की क्या बात है अरे आज होली का उत्सव है और होली के उत्सव में भाभी जी तो कुछ ना कुछ उपहार देती है देवरों को तो मांग लेना चरणों की सेवा बोले ठीक है भैया सीता जी मुस्कुरा रही थी सब देवरों को कुछ ना कुछ उपहार बड़े लोग छोटों को कुछ ना कुछ देते हैंगे लक्ष्मण का समय क्या चाहिए बोले भाभी जी मुझे तो चाहिए राम जी के चरण सेवा सीता जी को धे चक्कर आए ध्रम कर, कर गिर गई राम जी ने कहा लक्ष्मण जी तुमने क्या कह दिया जो मूर्छित हो गई बोले भैया जैसे आपने बताया था मैंने तो वैसे ही कह दिया अरे राम जी ने कहा ढंग से तो कहता बोले क्या बोले तुमने कह दिया चरणों की सेवा तुम्हें यह कहना था कि भाभी जी एक चरणों की आप सेवा कर लेना एक चरणों की सेवा मुझे दे दो तो आज जो है राम जी माँ सीता जी से लक्ष्मण जी से कह रहे कि उस दौरान तो तुम दोनों में वाला झगड़ा चल गया था पर आज तो तुम दोनों को ही लेकर चला गया ये दोनों चरणों को क्या किया इसने धो दिए ले लिए दोनों चरण कभी कभी जो ना मूर्ख मूर्ख शिष्य भी गुरुदेव को खंडित कर देते हैं एक गुरुदेव के चेला थे दोनों चेलों में लगती नहीं थी अब आए दिन झगड़ा चलता था अब एक चेला जो है वो जो पग दबाव है दूसरा बोले गुरुदेव इसको हटाओ मैं दबाऊंगा एक दिन भाई गुरुदेव ने तंग आकर अपने दो हिस्से कर दिए दो हिस्से मतलब हे आदि सेवा तेरी आदि तेरी। अब उन्होंने क्या अधिकार कर लिया कि सीधे अंक पर मेरा हक गुरु का उल्टे अंक तेरा सीधा मेरा उल्टा तेरा। अब एक दिन क्या हुआ कि शिष्य तो चले गए गुरुदेव कोई घर बजाकर सोरे होंगे अब वो सीधी टांग उल्टी जगह पर आ गई अरे चेले ने कहा देख तेरा अंक मेरी तरफ चला गया आएगा गुरुदेव ने यहाँ करवट ली सीधा उल्टी तरफ भेज देख तू उधर को जा रहेगा उठाया डंडा मारने लग गए बताओ ऐसे मूर्ख शिष्य होंगे वो रहा को खंडित कर दिया इन्होंने पंडित से खंडित कर दिया तो लिहाजा यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हंस रहे भगवान देखकर कि तुम दोनों के चरणों की सेवा ले ली है राम जी से पूछा जाए वामन अवतार में तो सब कुछ नाप लिया था एक पग में पाताल तल अतल सुतल लोग को नाप लिया दूसरे पग में भूर भास्वा जन्मा सत्य लोग को नाप लिया तो ये गंगा को पार करने में क्या तुमको क्या जरूरत है नौका की पार कर लो राम जी बोलते बात सुनो मैं सब कुछ नाप सकता और भक्तों की भक्ता नहीं नाप सकता छोटे हो जाते भगवान बल्ली महाराज ने कहा ना तीसरा पग मेरे सर पर रख दो क्या हुआ वेराट रूप छोटा अगर देखा जाए कि एक पग में जिन्होंने पूरे पाताल को नाप लिया दूसरे में पूरे स्वर्ग को नाप लिया था सात स्वर्ग को पर वो दोनों का मुकाबला किसका हुआ बलि महाराज का सर कितना बड़ा बताया गया है तो भक्तों की भक्ता में नहीं नाप सकता इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे भगवान रामचंद्र जी गंगा पार की और अब भगवान आगे बढ़े भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जहाँ प्रमुख गए तो दर्शन करने के लिए तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए तो भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हो गए जय हो प्रभु उस समय भरद्वाज मुनि से भगवान श्री राम ने कहा कि हे hey मुनिवर अब आप जो है वो हमें बताए कि हमें कहाँ जाना चाहिए तो भरद्वाज मुनि ने कहा प्रभु मैं अब आपको क्या बताऊँ सारा संसार ही आपका है तो आपको जाना है तो आप चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं जो यहाँ से 60 मील की दूरी पर है और अब प्रभु जो है चित्रकूट की यात्रा पर जा रहे हैं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 तो जहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसको बोलते दंडक वन और अंत में जो रामायण की भूमिका हो है, लंका यानी के अहंकार कितना समझाया भाई बंधुओं ने रावण को पर नहीं समझा रामण को उसके अहंकार नहीं मार दिया तो ये रामायण की चार भूमिका है तो अब प्रभु कहाँ पहुंचे चित्रकूट पहुंचे और यहीं चित्रकूट पर हनुमंत लाल जी की कृपा से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 संत तुलसीदास जी को राम जी की प्राप्ति हो गई हम भी हनुमत लाल जी के चरणों में आज नमन करते हैं और पुरसो तो मास की आज पहली तिथि है कि साफ और राम जी आ आगे मजे की बात यह है कि तो हनुमान जी की कृपा राम जी की कृपा भरस रही है हम भी हनुमंत लाल जी के चरणों में इस पावन उत्सव पर इस पावन तिथि पर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने तुलसरत जी पर कृपा करी और पतितों पर कृपा करी हम पतितों पर भी हनुमत लाल जी आप कृपा करें हमें भी शुद्ध भक्ति का वर दे दीजिए केवल राम जी की भक्ति चाहिए और हमें कोई कामना नहीं हैगी बोल भक्त वत्सल भगवान की जय अब प्रभु रामचंद्र जी चित्रकूट से आगे चित्रकूट पर ही आगे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर गए भाई भगवान वाल्मीकि ऋषि महाराज जी को चरणों में प्रणाम किया स्वामी जी को भगवान श्री राम चंद्र जी कहते हैं हे hey स्वामी जी महाराज आप बताओ मैं कहा जाऊं स्वामी जी ने कहा महाराज जी तो बड़ी विचित्र बात आपने पूछ ली कि कहाँ जाऊं पूरा जगत ही आपका है आप तो सिंह ब्रह्मांड के मालिक हैंगे अब मैं आपको क्या मार्ग बताऊ आप तो घटगढ़ वासी हो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 आपके चरणों में चढ़ी तुलसी सुगंध हैं।, हैं, और नासिका के प्रभु आपका वास है। और पांचवा मस्तक के अंदर जो चित आप में ही जुड़ा रहता है आप कहीं चिंतन करता उस चित के अंदर प्रभु उस मस्तक में आपका वास है छठा आपका हाथों में वास है जो हाथ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 लेकिन प्रभु राम जी का सेवक करी मैं आपका सेवक हूँ आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं पर तो लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे तो जब ये कहा कि राम जी ने अपनी सोगन दी थी तो दशरथ जी ने कहा आप मत सुनाइए बस अब मुझे जो न वो मुझे जो है बहुत गर्व हुआ अब मुझे किसी प्रकार की कुछ चिंता नहीं है कि लक्ष्मण जैसा भक्त उसका सेवा इस तरह से दशरथ जी महाराज जी बहुत विलाप किया और दशरथ जी ने कौशल्या को एक बात बताई आज क्योंकि दशरथ जी महाराज जी का विवाह तो हो गया था दशरथ जी की संताने नहीं थी तो ये भवाट रामायण का प्रसंग है ये भवाट रामायण का तो हालाँकि भागवत में इतनी रामायण नहीं है तो कई जगहों से रामायण का व्रसा लेकर हम आगे तक यहाँ तक आ गए गएंगे तो यहाँ पर वर्दन ये है कि दशरथ महाराज जी में ऐसी शक्ति थी ऐसे गुण था वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे तो एक दिन इनको ऐसा लगा कि सरयू में कि कुछ कोई बाघ पानी पी रहा होगा तो इन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया पर हुआ कि वो बाण जो है वो श्रवण कुमार की छाती में लग गया तो उस समय जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी जबकि श्रवण कुमार की माता पिता ने सुन ली थी आवाज़ चिल्लानी के उनके पुत्र की तो दशरथ जी गए अरे ये तो मनुष्य है उस समय दशरथ जी रोने लगे कि मुझसे तो ब्रह्म हत्या का पाप हो गया तो श्रवण कुमार ने कहा कि आप चिंता ना करें आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं हुआ क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं मेरी माता शूद्र है और पिता मेरे वेश्या है इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूं और मेरे माता पिता प्यासे हैं और आप जो ना उन्हें ये जलपान करा दीजिए और मुझे आपके बाण से बहुत पीड़ा हो रही है इस बाण को आप निकाल दीजिए अब दशरथ जी जानते थे कि मैं जैसे ही बाण निकालूंगा ये मर जाएगा उस समय तुरंत दशरथ जी महाराज जी ने बाण को निकाला और श्रवण कुमार ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया उस समय दशरथ जी जब श्रवण कुमार की माता जी को माता पिता को पानी पिलाने के लिए गए वो पहचान कहते तुम कौन हो फिर पूरा चरित्र कह दिया तो उस समय जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने इन्हें श्राप दे दिया कि जैसे हम पुत्र शोक में मर रहे हैं ऐसे तुम्हें भी मरना पड़ेगा तो भावारत रामायण का बताने का ये अर्थ है ये कथाएं तो आपको दूसरी जगह भी आपको सुनने को मिली होगी लेकिन यहाँ पर जो है दशरथ जी को दुख तो हुआ लेकिन दशरथ जी को एक सुख भी मिला वो सुख ये मिला कि जो मरने वाला पुरुष कोई भी हो झूठ कभी कहता नहीं है अगर इन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें पुत्र शोक में सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा तुम्हें भी शौक मिलेगा तो अब जब शौक मिलेगा तब तो देखी जाएगी लेकिन मुझे ये विश्वास होगा कि मेरे यहाँ भी पुत्रों का जन्म होगा तो ये जो बड़ी खास बात भी इस रामायण में बताई है वो ये है दशरथ जी दुखी तो हुए थे लेकिन दशरथ जी को एक आस बन गई थी यानी कि मेरे यहाँ पुत्रों का जन्म होगा यानी कि संतान होगी मेरे यहाँ तो ये हमें यहाँ पर शिक्षा लेनी चाहिए इस तरह से दशरथ जी महाराज जी ने राम के वियोग में साठ साल की आयु में अपने शरीर का त्याग कर दिया और दशरथ जी दशरथ जी महाराज जी के जो शरीर को जो हो वो तेल में रखा गया था तेल के अंदर क्योंकि उस जमाने में फिजर तो नहीं था ही नहीं तो तेल में ही शरीर को रखा जाता था अब महाराज ये हुआ कि दशरथ जी ने अपने शरीर त्याग दिया है दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है राम जी वन में चले गए तो महाराज का अंतिम संस्कार कौन करेगा तो बोले अब राम भी नहीं है लक्ष्मण भी नहीं है तो भरत शत्रुघ्न को ही बुलाना पड़ेगा और भरत शत्रुघ्न जी कहाँ हैं अपने मामा युद्धाचित किया है निन्यार में है तो उस समय विशेष ऋषि ने सेवकों से कहा आप जाइए और ये संधि मत बताना कि दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है आप उन्हें ये कहना कि गुरुदेव ने आप दोनों भाइयों को तुरंत अयोध्या बुलवाया है तो ये तो सब चले गए हैं सेवाधारी जो है तेज गति से चलने वाले घोड़ों को लेकर गए थे और वहाँ दशरथ जी महाराज अपना भरत जी महाराज को सपना आया क्या सपना आया कि वो देखा कि मेरे पिता के शरीर पर तेल लगा हुआ है और गधे की सवारी पर वो जा रहे होंगे और उस तरह उन्होंने अवसफुन देखा तो उस समय श्री भरत जी महाराज जी ने तुरंत उठकर रामचरित्र के अनुसार उन्होंने तुरंत गणेश जी का पूजन किया था रामचरित क्योंकि गणेश जो है वो अनादि है और इसका वर्धन जो है ना वो ब्रह्म वेरद ब्रह्म व्यरुद प्राण के कृष्ण जन्म जन्मकांड के अंदर भी बताया गया जाएगा ये अनादि देव है गणेश आदि जो है वो अनादि अनादि है ये बात भगवान विधव्यास जी भी लिखी हैगी और गोस्वामी तुलसीद जी भी कहते हैं कि जिस समय शंकर जी का पार्वती के संग विवाह हो रहा था तो गणेश जी का पूजन भी हुआ तो गणेश जो है वो अनादि देव है पंच पंचदेवों में इनका नाम आता है गणेश जी जिसे हम करते पंच देव को बिठाते हैं सुपारी रखते हैं पूजन करते हैं पंच देव का कलश के अंदर इसमें तो उसमें गणेश जी भी तो है ये अनाधि है देवी भी अनाधि हैगी शंकर जी भी अनादि है विष्णु जी भी अनादि है इनका पूजन होता है यानादी अनाधि तो इस तरह से इन्हें तुरंत उन्होंने गणेश जी को मनाया कि विघ्नों को दूर करने वाला ये अफसुक उनके तो साथ हो गया जब सात दिन में जब अयोध्या से पहुँचे तो उस समय सेवकों ने उन्हें प्रणाम किया तो जब सेवकों को देखा अयोध्या से आए तो उस समय भरत जी महाराज को अब तो होने लगा मन तो घबराने लगा तो बोले भाई गुरुदेव ने आपको बुलवाया तो इस तरह से जो है वो दशरथ महाराज अपना संदेश तो कुछ दिया नहीं सेवकों ने तो भरत जी शत्रुघ्नों को बिठाया रथ पर और सात दिन में ही श्री भरत जी महाराज अयोध्या पहुँचे अयोध्या में दशरथ भरत जी महाराज ने देखा पूरा सुनसान अयोध्या हो रहा है सब कारोबार अयोध्या का बन है सबके मुख उदास से तो भरत जी महाराज को अब सुकुन होने लगा उस समय जनता भरत जी महाराज को तो बुरा भाई समझती थी क्योंकि ये भी अपनी माँ से मिला हुआ हुआगा तो उस समय हुआ ये कि जनता देखती कि करता क्या है भरत जी को देख रहे थे सब तो भरत जी किनके भवन में चले गए तुरंत के, के के भवन में चले गए अरे अब जनता ने अब तो विश्वास हो गया ये सब किया कराए इस माँ और इसके बेटे का है देखो केके के, के भवन में चले गए जबकि दशरथ जी केके मैया के भवन में क्यों गए हैं किस लिए गए क्योंकि दशरथ जी महाराज जी केके के भवन में होते थे तो जब दशरथ जी महाराज जी केके के, के भवन में होते थे तो राम जी भी वहीं होते थे तो भरत जी ने विचार किया कि मैं केके मैया के भवन में जाऊँगा मैया का भी दर्शन हो जाएगा पिताजी का भी दर्शन हो जाएगा और मेरे प्रभु राम का भी दर्शन हो जाएगा तो इसलिए उस भवन में चले गए जब गए तो उन्होंने क्या देखा इनकी माताजी सफेद वस्त्रों में भारत जी को अब होने लगा उस समय माताजी ने कहा भरत मैंने सब कुछ संभाल लिया है बोले भैया क्या संभाल लिया बोले राम को बनवास और तुम्हारा राजगति का काम संभाल लिया है उस समय तो भरत जी महाराज जी रोने लगे अपनी माँ को खड़ी खड़ी सुना बुरा भला कहना आरंभ कर दिया इस तरह से जो है फिर कौशल्या जी ने भी समझाया तुम्हें तो राजगति में बैठना चाहिए तो उस समय श्री भरत जी महाराज जी ने कहा बोले ऐसा हो ही नहीं सकता बड़े पिता के बड़े भैया के होते हुए मुझे तो राजगति का अधिकार भी नहीं है सब लोग अपने सुख की बात कर रहे हैं मेरा सुख इसमें ये भी तो देखो राजगति तो बेर के फेर बेर के फल के समान है मेरे लिए तो आयुर्वेद में बैर के फल को बुरा बताया जाएगा तो उसके समान है ये राजगति मैं नहीं चाहता है उस समय जब जनता ने भाव देखा भरत जी का सब गद हो गए जो मन में संदेह था वो सब दूर हो गया अब भरत जी महाराज जी ललायत हो रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए कि मैं चित्रकूट जाऊँगा तो जनता ने कहा हम सब भी चलेंगे लो भरत जी ने कहा सब चित्रकूट जाएंगे तो राज्य कौन करेगा कौन संभालेगा राज्य तो उस समय सबको समझाया बुझाया कुछ लोगों को छोड़ दिया अब भरत जी महाराज तैयारी कर रहे हैं अब कल जाएंगे हम भरत जी महाराज जी को लेकर चित्रकूट पर तो भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना तो कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए अपने जीवन को सफल बनाइए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम बोलिए पुरुषोत्तम मास की मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की ग्रंथ राज श्रीमद भागवत भगवान की नेता गौर प्रेमानंद